एक ऐसे प्रकरण से जुड़ा हुआ है जो हमारे सामाजिक संबंधों की एक नई व्याख्या करता है और उस व्याख्या का उत्तरदायित्व तो हमारे वेद आदि शास्त्रों में जिन्होंने कुछ नियम और कानून का निर्माण किया उनके ऊपर वो उत्तरदायित्व सिद्ध हो जाता है तो स्वामी दयानंद जी जैसा कि कई दिनों से अपना प्रकरण चल रहा है कि विवाह विवाह में तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है पर दूसरी जो व्यवस्थाएं वेद ने दी हैं या जो समाज में निर्मित हुई हैं उन दूसरी व्यवस्थाओं से समाज को कुछ आपत्ति है और वो है नियोग सुनने में भी व्यविचार जैसा लगता है सुनाने में भी व्यविचार जैसा लगता है पर जिन्होंने सुनाया है जिन्होंने सुना है उन्होंने अपनी एक शुद्ध भावना से हमें सुनाया इसका वर्णन स्वामी जी ने सत्याग्रह प्रकाश में भी कुछ थोड़ा सा किया है और जहां जहां भी इस तरह की चर्चा हुई है वहां स्वामी जी ने उन्हीं मंतव्यों को रखा है जिन मंतव्यों को वो पहले रखते चले आए हैं तो अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं कहा से पढ़ेंगे महाभारत महाभारत पढ़ेंगे और मेरा भी कागज इधर हो गया है यहां से पढ़िए ये बात की तो कहा से महाभारत में लिखा है महाभारत में लिखा है ब्यास जी ने विजित्रेजी की दोनों विधवा स्त्रियों से नियुक्त किया था मनु जी ने भी नियोग आजादी आज्ञा दी है मनु जी ने ढंग ऐसी पढ़ो भाई चित्री की से और इनमें एक स्त्रियों और दूसरी दूसरी के से की पाण्ड उत्पन्न ही वर्णा हो चुका है कि पांडु की विद्यमानता में उन स्त्री ने दूसरे पुरुषों के साथ किया था इस प्रकार प्रचार थावाह की अधिक आवश्यकता ही नहीं होती थी अब समय में जीव और जो जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो आप लोग देखते हैं हजारों होती है एक भी से एक से का होता है। सोचो कि इस देश में कितने भ्रम हत्याएं प्रतिदिन होती है क्या कोई करना पड़ कर सकता है इन सब का हमारे है। देखो प्राचीन सामाजिक प्रबंध के बिगड़ने ऐसी हमारे देश के कर पुष्टि मार्ग महंतो और साधुओं के राजस्वी हुए यह मठों और मंदिरों में पाप की भरमार हो रही है, जाने कितने जाते होंगे, नब तक और लपट तो लोग रहे, रहेंगे और साधारण लोग अन्य परम्परा ऐसी चलते रहेंगे तब तक, तक के परंपरा की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। परंतु क्या सांसारिक विश्व में ऐसे ही है क्या यदि बाप दलित रहो तो परंपरा के विमान से बेटा भी दलित होगा यदि बाप अंधा हो तो क्या बेटे को भी परंपरा के लिए आंख खोलनी चाहिए हेलो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो व्यवस्था बनाई है वेद के अंदर और जो व्यवस्था देखी जाती है समाज के अंदर तो समाज के अंदर जो व्यवस्था आई है वो वेद के अंदर थी तो वेद की आंतरिक व्यवस्था को समझ करके ही ऋषियों ने इस स्त्री की व्यवस्था बनाई है और ये जो बातें इसमें जो आई हैं कि इस मंत्र में विभाग की या नियोग किया गया है ये मंत्र देखना चाहिए वो मंत्र देखना चाहिए तो मैं समझता हूं कि ये बातें पहले कई बार आ चुकी हैं और इनको बार बार वर्णन करना ऐसा ही है कि जैसे पिसे हुए को पीसना, पिसना पिष्ठ ने आज इसको कहते हैं तो आगे भी ये इस तरह की चीजें आई हैं कि धर्म के नाम पर बहुत सारी बीमारियां बहुत सारे पाखंड बहुत सारे अवैध कर्म ऐसे चलते हैं उस समय भी चलते थे आज भी चल रहे होंगे तो इस तरह के जो धर्म के नाम पर अवैध धंधा अवैध कर्म और भोली भाली जनता उन्हें धर्म के नाम से मानती है धर्म के नाम से उनकी पूजा करती है लेकिन जो सत्कार और पूजा और जो आदर प्राप्त करते हैं उनके मन में कई तरह की दूषित भावनाएं काम कर रही होती हैं और वो समाज को विघटित करते हैं समाज को भ्रष्ट करते हैं सुभाष बोस जी की एक इस तरह की घटना आती है कि जब वो शायद 19-20 साल के रहे होंगे तो उनके मन में भी एक बार महर्षि दयानंद जी की तरह बैराग्य की भावना उत्पन्न हुई कि ये संसार ये राजनीति ये संबंध और ये सब राजनीति के दांव पेच अंग्रेजों को भगाना और उस समय की राजनीति के अंदर जो लोग थे और ये सदा ही रहते हैं आज भी हैं जब अंग्रेजों का, का शासन था तो उस समय भी कांग्रेस में और जो दूसरी भारतीय पार्टियां कई थी जिसको हम गरम दल और नरम दल कहते हैं तो गरम दल वाले अपनी अलग गर्मी दिखा रहे थे और वो आपस में गर्मी बहुत दिखाते थे पड़ा में होता कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता था और एक दूसरे की बात को मान के नहीं चलते थे तो उनमें भी आपस में ऊपर नीचे और बहुत तरह की बुराईया बहुत तरह के दुर्व्यसन उन कांग्रेसियों में उसमें प्रवेश कर गए थे इसी तरह जो नरम दल वाले थे वो वो हर जगह अपनी नरमी दिखाते चल रहे थे अब हर जगह नरमी तो नहीं चलेगी कहीं गर्मी चलेगी कहीं नरमी चलेगी पर कहा गर्मी दिखानी है ये कुछ ही लोगों को समझ होती जैसे कहते हैं कि एक रास्ते में एक कार खराब हो गई तो अब वो एक घंटा उसने ड्राइवर ने लगा दिया कि पता नहीं कहा से ठीक होगी कभी इधर देखे कभी उधर देखे कभी उधर तो मालिक ने कहा अरे तू मिस्त्री को क्यों नहीं बुला के लाता ये घंटा मेरा यूं ही खराब कर दिया ये घंटे में तो हम बहुत दूर पहुंच सकते थे तो मिस्त्री फिर मिस्त्री को बुलाने की बात ही तो ड्राइवर गया थोड़ी दूर पर ही दुकान थी दुकान थी बुला के लाएगी जी कार खराब होगी बोले चल तो चल चलते और उसने बस एक हथौड़ा मारा एक हथौड़ा मार कार स्टार्ट कर वो कार स्टार्ट होगी बोल कितने बोले पांच सौ बोले पांच मालिक ने पाँच सौ रूपये तो एक चोट के पाँच सौ रूपये बोले मालिक बात यह है एक चोट के पाँच सौ रूपये नहीं है चोट कहा मारनी है इसके पाँच सौ रूपये चोट कहा मारनी है इसके पाँच सौ रूपये एक चोट के पाँच सौ तू तेरा ड्राइवर एक घंटे से चोट मार रहा है पर उसे ये पता नहीं कि कहाँ पे चोट मारनी है कहीं कहीं की कहीं चोट मार रहा है बस जहां चोट मारनी चाहिए वहां तो नहीं मारी जा रही है और जहां नहीं मारनी चाहिए मारनी चाहिए वहां चोट चोट पे चोट किए जा रहा है तो गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी तो कहां गर्मी दिखानी है कहाँ नरमी दिखानी है उस गर्मी में किस तरह का अपना वाणी का संयम व्यक्ति को रखना होता है और कहा किस तरह की नरमी किस सीमा तक बढ़ती जा सकती है व्यवहार की, की जा सकती है इन दोनों का विवेक करना केवल ज्ञानियों का काम है सामान्य लोग तो कुछ भी बोलते हैं और सामान्य लोग जब कुछ भी बोलते हैं कुछ भी कहते हैं तो परस्पर उनमें एक संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सुवास जी ने सोचा कि चलो कहीं चलते हैं ऐसी जगह जहां थोड़ी शांति मिले किसी साधु के दर्शन करें क्योंकि भारत का उस समय भी और आज भी कोई भी ऐसा नवयुवक होगा कि जिसको कुछ न कुछ धर्म का अध्यात्म का कोई न कोई छींटा उसको न मिला हो छीटे पड़ी जाते हैं भूल चूक में भी पड़ जाते हैं कई बार छीटे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का छींटा हर एक युवक पर पड़ी जाता है और बूढ़ों ने तो पहले बहुत सारे छींटे लगा रखे हैं इसलिए उनमें तो बदलने की कोई गुंजाइश होती नहीं तो इसलिए वो जहां रहते हैं वहीं रहते हैं घर में है तो घर में ही रहते रहेंगे इसलिए युवकों को विशेष रूप से उत्साह होता है बैराग्य का कुछ ज्ञान प्राप्ति का कुछ ऊंचे उठने का तो वो गए जब घर से निकले तो हरिद्वार और दूसरी जगह जहां जहां इन साधु संतों के मठुआ करते थे वहां पे गए तो देखा तो इनका तो कुछ और ही नजारा लगता है जो त्याग की बात करते है जो सादगी की बात करते हैं जो वास, वासना निवृत्ति की बात करते हैं जो ऊंचे ऊंचे जीवन मूल्यों पर बहुत अच्छा चिंतन देते हैं पर उनके जीवन में ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा नीचे गए हुए हैं और ग्रस्थियों से भी ज्यादा इनका जीवन पतित है तो ऐसे साधु संतों को और ऐसे मठाधीशों को देख करके उनके मन में घृणा हुई और फिर ये विचार आया कई लोगों ने ये भी कहा कि तू हमारा चेला बन जा तू हमारा ये बन जा जैसे की स्वामी दयानंद जी को भी इस तरह का लोप दिया था वोखा का मठाधीश था स्वामी ओखा था ओखी थी अच्छा तो ओखी रही होगी मैंने ओखा बोल दिया मात्रा में गड़बड़ हो गई तो वो कहने लगा स्वामी जी का स्वास्थ्य तो अच्छा ही था और युवक थे कम आयु के थे अच्छे सैमी चरित्र वाले थे तो सोचा अगर ये युवक हमारा चेला बन जाए तो मठ का काम बहुत आसानी से चल सकता है इसके बहाने हम बहुत रुपया कमा सकते वो को इसलिए लालस नहीं दे रहा था की तुझे ये सारा मठ समर्पित कर दूंगा जो तो स्वामी बन, बना दूंगा वो इसलिए चाहता था कि इस व्यक्ति के माध्यम से मठ से जो आय जुड़ी हुई है वो और बढ़ेगी इस चक्कर में वो था लेकिन स्वामी जी तो एक अलग ही मस्ती में थे और उन्होंने वही उत्तर दिया जो आप बार बार सुनते ही रहते हैं बहुत बार आप सुनते रहते हैं। तो सुभाष जी को भी ऐसे कईयों ने कहा कि तू हमारा चेला बन जा हमारा चेला बन जा और एक जगह तो ऐसा घिनौना दृश्य देखा तो उनको बहुत ही घृणा होगी पंद्रह दिन बीस दिन बाहर रहे और दुबले पतले हो गए हड्डियां निकल आई और फिर वापिस आकर के जब घर में आए तो सुभाष जी को कोई पहचान नहीं पाया ठीक से इतने कमजोर हो गए फिर उन्होंने ये मन में संकल्प लिया कि मेरा जीवन तो भारत की सेवा के लिए है राष्ट्र को समर्पित है चाहे कितनी कठिनाइयां आए कितनी ही विपत्तियां हमारे ऊपर हमला करें लेकिन मैं अब विचलित नहीं होने वाला हूँ क्योंकि जिस मार्ग को, को जान करके मैं वहां गया लेकिन वहां से तो निराशा ही हाथ लगी तो इस तरह के लोग जो हैं वो कई बार धर्म की ऐसी अश्लील या इस तरह की भ्रष्ट व्याख्या करते हैं जिसके कारण से धर्म में जो सही व्यक्ति होता है वो व्यक्ति भी उसी दृष्टि से देखा जाता है एक मछली सारे तालाब को या दो तो मछली चाहिए एक ही मछली चाहिए और एक मछली गंदी हो ऐसे तर तर, तर, तर सारा ताला साफ करने।, करने वाली अलग होती है गंदा करने वाली अलग होती है तो गंदी की बात चल रही साफ की बात नहीं चल रही <laughs> अब वो मछली कोई हो बड़ी हो छोटी हो मरी नहीं मरी नहीं कई बार ऐसा होता है कुछ मछलियां ऐसी होती है कि कुछ अपने कीटाणु ऐसे छोड़ते हैं जिससे तालाब का पानी बिसैला हो जाता है ऐसा मुझे किसी ने बताया था शायद आना सागर में भी इस तरह का है तो ऐसे वो कितनी बड़ी हो अलग बात है तो हाँ तो इसीलिए तो हम नहीं पी सकते ना पानी हाँ तो ये कहावत चल पड़ी कि एक मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा करती यानी अपनी जो गंदगी वो सब तरफ फैला देती है तो एक व्यक्ति अगर हमारे समाज में या किसी भी समाज में एक व्यक्ति का अगर चरित्र गिरता है एक व्यक्ति अगर चरित्र शिथिल होता है तो उसके संबंधित जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे समाज में उसी दृष्टि से देखे जाते हैं और परिणाम ये होता है कि लोगों की फिर धर्म से कहें या उस सम्प्रदाय से कहें या उस विचारधारा से कहें वो श्रद्धा उनकी बिखर जाती टूट जाती ऐसे उड़ीसा में एक दो, एक साधु पकड़े गए उड़ीसा वाले हैं कोई यहाँ पे बहुत हैं। तो बामदेव जी बता रहे थे कि दो साधु नवयुवक आश्रम में रहते थे और लोग इतने श्रद्धान्वित थे इतने श्रद्धान्वित के साष्टांग दंडवत रोज प्रणाम करते थे और दीपक में घी डाल के रोज आरती उतारा करते थे और इतना भगवान मान के पूछते थे और वो उनमें से एक युवक जो है वो सी होटल में पकड़ा गया और हाथ में उसके शराब थी और जिस होटल में वो पकड़ा गया वहां कई तरह के इस तरह के कुकृत हुआ करते थे अब उसको पुलिस ने पकड़ा रहा आज वो दोनों तीनों पता है दो है तीनों तीनों जेल में है। अब अब हमारे आप जैसे कोई सफेद कपड़े वाले वहां जाएंगे ना तो यू कहेंगे ये भी उन्हीं का ही चेला है निकलना मुश्किल हो जाता है तो चाहे तो जी चाहे वो सुभाष का उदाहरण हो या किसी का उदाहरण हो समाज में इस वेश की या इस आ, इस प्रकार के व्यक्तियों की ये जिम्मेदारी बनती उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो इस तरह के लोग हैं या आश्रम में रहते हैं उनको चाहिए कि अपने जीवन के प्रति अपने मन की वृत्तियों के प्रति बहुत सावधान रहें बहुत जागरूक रहे चौकस रहे अन्यथा कुछ भी अनर्थ हो सकता है तो यहाँ ये जो इस तरह की जो बातें आई है कि मंदिरों और मठों में बहुत तरह की बातें चलती रहती है और आगे स्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि जो वेद वाह रीतियां हैं हमें परंपरा की पदवी कभी नहीं देनी चाहिए सदउपूर्ण वेदों और आर्थ ग्रंथों में जिस सच्ची परंपरा का विधान किया गया है उनका पालन किया करना चाहिए तो कहते हैं कि वेद से जो वाह रीतियां यानी वेद को छोड़कर के जो लोगों ने अपनी अपनी परम्पराए रीतिया रिवाज तरह तरह की क्रियाए जो बनाई है उन क्रियाओं में धन लोलुकता की भावना जो है बहुत अधिक होती है कि किसी तरह से धन आना चाहिए जैसे ये जो ज्योतिषी वाले होते हैं जन्मपत्री बनाने वाले या भविष्य देखने वाले और ये जन्मपत्री बनाने वाले जो हैं ये खुद नहीं जानते कि कि मेरी जन्मपत्री पत्री कैसे है आप दूसरे की जन्मपत्री बनाते घूमते उनके भविष्य का हाल जानते अपने भविष्य का हाल पता नहीं तो कंप्यूटर के द्वारा बनाएंगे आप एक पत्र लिख दीजिए एक अच्छी तरह उन, उनसे बात कर लीजिए पूरी तरह से वो जन्मपत्री बना करके भेज देंगे तो इस तरह से वो जन्मपत्री नहीं होकर के वो एक प्रकार से उनकी धन की पत्री है वो लोग उस तरह को उस तरह को अपनाते हैं और जन्मपत्री के हिसाब से वो अपने व्यवहारों करते हैं और अगर भविष्य में कोई घटना उनकी दृष्टि में घटे नहीं घटे उनकी दृष्टि में कोई भी घटना घट सकती है जिस परिवार से अच्छा धन नहीं मिला उस परिवार में कोई ना कोई जोशी घटना घटा देगा नहीं होगी तो घटा देगा क्योंकि धन तो मिला नहीं जहाँ से धन नहीं मिला लेकिन संपन्न परिवार है तो उनकी दृष्टि रहती है कि संपन्न परिवार है इस व्यक्ति ने केवल सौ रूपये दी है सौ में यह जन्म जो है ले रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे की ये सौ की बजाय कम से कम हजार दे दे दो हजार दे दे तो वो कहते हैं कि देखो भाई जन्म तुम्हारी बहुत अच्छी है लेकिन अब ये लेकिन किंतु परंतु ये सब इतने खतरनाक है कि इसमें आदमी के होश खो हो जाते हैं अजी साफ घर तो साफ आपका ही है अजी आप तो हमारे बहुत परिवार के प्रिय हैं आप आत्मीय हैं लेकिन अब वो व्यक्ति जागरूक हो जाएगा लेकिन का मतलब होश रखना है तो आपका लेकिन अंत में याद रखना रहेगा हमारा ही अरे साहब ये तो लाइब्रेरी आपकी है आपके बच्चों की है और एक पुस्तक उठा ली तो उसी समय पता लग जाएगा तो कई बार क्या होता है ये लेकिन किंतु परंतु शब्द जो है वो वो एक हमारी व्याख्या को गलत कर देते हैं पैरभाव उत्पन्न कर देते हैं तो कहते हैं कि ये जो इस तरह के जो व्यवहार देखे जाते हैं ज्योतिषियों के और आज मैं आपको एक स्वयं ऐसे व्यक्ति की घटना बताता अच्छा समय हो गया आपका बता दू आज चलो बता देते हैं मेरे पास एक व्यक्ति आता था और उसने ज्योतिष में स्वर्ण पदक प्राप्त किया हुआ था चांदी का भी नहीं पीतल का भी नहीं और लोहे का भी नहीं सोने का पदक प्राप्त किया था अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस ज्योतिषी जो, ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया हुआ हो उसमें उसकी कितनी योग्यता होगी और वो योग्य था और वो स्वयं इस बात को कहता कि मैंने भले ही इसमें स्वर्ण पदक लिया हुआ है लेकिन ये जो फलित ज्योतिष है ना सौ प्रतिशत झूठा है वो स्वयं अपने मुख से अब तो उनकी मृत्यु हो गई स्वयं कहते थे कि ये सौ झूठा है और जो इसमें गणित का जो ज्योतिष है ना जैसे खगोल विज्ञान है और ये जो इस तरह का जो जो जैसे सूर्य चंद्रमा आदि जो इस तरह की जो खगोल विद्या है कहते हैं वो 100 प्रतिशत सही है तो एक स्वर्ण पदक ज्योतिषी जवाकर आकर ये कहता है कि 100 प्रतिशत छूटा है तो फिर ये जो सड़क छाप ज्योतिषी हैं ये बैठे रहते हैं लिफाफे लेके और एक तोता रखेंगे मैंने भी एक बार ये थोड़ी भूल कर दी थी मैंने सोचा मैं भी अपना भविष्य देख लू उस समय मैं शायद ऐसा हूंगा अठारह अठारह सत्रह साल का तो भविष्य तो सब उस समय आर्य समाज मुझे पता नहीं था तो भविष्य तो सभी अपना अच्छा ही चाहते हो मैंने सोचा मैं भी देखता हूं मैंने कहा भाई मेरा भी लिफाफाट तो तोता गया उसने एक लिफाफा तो देखा खोल गए तो उसमें कुछ अलग ही तरह का था तो सोचने की बात यह है कि अगर ज्योतिषी वास्तव में ये भविष्य बताते रहते हैं तो इन्हें अपने भविष्य की घटनाओं के बारे में ठीक ठीक जान होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे वो अब वो आज से चालीस साल पहले की बात होगी अब वो उसमें क्या था मुझे अब ध्यान नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई शांति प